ब्रह्म सूत्र के उपोदघात भाष्य की व्याख्यान रूपा भाष्य रत्न प्रभा नामक टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं उपोदघात भाष्य में अध्यास के आक्षेपक भाष्य की व्याख्या टीकाकार कर चुके हैं तथापि इत्यादि जो अध्यास अधेप का समाधान भाष्य है उसकी व्याख्या रूप भाष्य रत्न प्रभा टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं टीकाकार ने कहा कि समाधान भाष्य के प्रारंभ में तथापि शब्द के प्रयोग अनुरोध से आक्षेप भाष्य में भी यद्यपि इस पद का प्रयोग होना चाहिए और ये जो अध्यास पर आक्षेप किया गया पूर्व पक्षी के द्वारा आत्मात्मा का अध्यास हो नहीं सकता करके उनकी इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु तीन विकल्प करके पूछा गया आत्मात्मा का अध्यास क्यों नहीं हो सकता करके कह कर रहे हो आयुक्त होने से या अध्यास का अभान होने से या आत, आ, आ हा? हा? अध्यास का कोई हेतु न होने से कारण न होने से अध्यास नहीं होगा कह रहे हो प्रथम के विषय में तो इष्टापत्ति मानकर के स्वीकार किया जो असंग स्वप्रकाश आत्मा है उसमें अध्यास का युक्ति से सिद्ध न होना दूषण नहीं माना जाता अपितु भूषण माना जाता है और द्वितीय के विषय में कहा गया कि अयम इस शब्द का प्रयोग करके कहा जा रहा है कि आत्मात्मा का जो अध्यास है वह प्रत्यक्ष है कर्ता अहम मनुष्य इत्यादि में प्रत्यक्ष प्रमा हो रही है प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है कि मैं आत्मा अकर्ता आत्मा में कर्तृत्व का और जो शरीर से भिन्न आत्मा है उसका शरीर से अभिन्नतया ज्ञान हो रहा है इसलिए अध्यास प्रत्यक्ष सिद्ध है इसलिए अभानात अध्यास नहीं होगा ये नहीं कह सकते इसी के लिए अयम शब्द का प्रयोग किया है ये बता इस पर टीका में विचार चल रहा है अयम जो मूल में अयम लोक व्यवहार यहां पर लोक व्यवहार शब्दित अध्यास का यह विशेषण बता रहा है अध्यासों का प्रत्यक्ष होता है करके अब इस अध्यास को जो प्रत्यक्ष से अवगत हो रहा है इसलिए मैं करता हूं इसे अध्यास न मान करके <coughs> सत्य ही माना जाए। इस प्रकार यदि कोई कहना चाहेगा तो ये कहा कि ये मैं करता हूं इत्यादि जो अनुभव है इसे प्रमा नहीं कह सकते क्योंकि जो अपुषय होने के कारण निर्दोष प्रमाण है तत्वमशादी वाक्य उससे उत्पन्न हुए अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्मास्मी इत्याक अनुभव है आगम ज्ञान है इससे बाद हो जाता बात मनुष्यो अहम इसका इसलिए इसे ब्रह्म ही मानना पड़ेगा प्रमाणी मान सकते और यदि कोई उल्टा कहना चाहेगा कि मनुष्यों अहम इस प्रत्यक्ष का विरोध होने से आगम ज्ञान को ही माना जाए गलत मिथ्या तो कहते हैं ये नहीं कह सकते फिर अथ अयम अशरीर इत्यादि जो श्रुति है यह श्रुति देह से अलग आत्मा को सिद्ध नहीं कर पाएगी यदि देहात्मवाद को ही देह को ही आत्मा मानेंगे अहम इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभव को परमा मान करके उसका विषय देहात्मा का एकत्व ये वास्तविक मानेंगे देहरूप ही आत्मा को मानेंगे तो अथ अयम अशरीर इत्यादि श्रुति के द्वारा अयम शब्दित आत्मा में बताया गया जो शरीर का भेद है और अशरीरत्व तो है शरीर भिन्नत्व तो है वह सिद्ध नहीं हो पाएगा जो देह से अभिन्न है वो देह से भिन्न कैसे होगा तो फिर इस श्रुति में अप्रामान्य की आपत्ति आएगी इसलिए अथ अयम अशरीर इत्यादि श्रुति के प्रामान्य की सिद्धि के लिए मानना पड़ेगा देह से अन्य आत्मा है और मनुष्योंहम यह अनुभव भ्रम है ये मानना पड़ेगा तो श्रुति से देह से भिन्न आत्मा है ये निश्चित हुआ तो देह से भिन्न आत्मा को बताने वाला जो श्रौत ज्ञान उससे मनुष्योंह यह प्रबल नहीं होगा अपितु दुर्बल होगा ये बताया गया तस्माद रजतमीव साधिक शंका से ब्रह्मशंका कलंकित नागम ज्ञात आस्ते इति आस्तेय इस वाक्य से तो सामान्य सामानाधिकरण प्रत्यय है मनुष्यो अहम इत्याकारक देह का आत्म रूप से ज्ञान ये सामानाधिकरण प्रत्यय है और इसमें भ्रमत्व की शंका हुई है इसलिए भ्रमत्व रूप शंका से शंका रूपी कलंक से कलंकित भी है उसे इधम रजतम यह ज्ञान जैसे सुक, आ, का यम इस ज्ञान से दुर्बली है प्रबल नहीं है ऐसे मनुष्योहम इस सामनाधिकरण प्रत्यक्ष को भी देहात अन्योह ये जो अथअ अशरीर स्त्रुति से जन्य ज्ञान है इस ज्ञान से दुर्बल ही मानना होगा प्रबल नहीं और चर्चा ये चल रही है कि प्रत्यक्ष प्रमाण ज्येष्ठ होने से कनिष्ठ जो आगम ज्ञान है उससे उसका बाद मानना ठीक नहीं है ज्येष्ठ का कनिष्ठ से तो कहा कि प्रत्यक्ष ज्ञान में जो आप ज्येष्ठत्व बता रहे हो मनुष्यो अहम इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभव में जेष्ठता क्या चीज है यदि पूर्व काल भावित्व ये ज्येष्ठत्व है या आगम ज्ञान के प्रति उपजीव्य स्वरूप ज्येष्ठत्व है प्रत्यक्ष में ज्येषत्व के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए दो विकल्प हुए उसमें से यदि प्रथम विकल्प पूर्व पक्षी मानते हैं पूर्व भावित्व रूप ज्येष्ठत्व तो कहा लोक में देखा जा रहा है इदम रजतम यह जो भ्रम है पूर्व भावी है उसमें पूर्व भावित्व रूप ज्येष्ठत्व है और सुक्ति का यम इस ज्ञान में पश्चात भावित्वरूप तो कनिष्ठित्व कन, कनिष्ठत्व है तो भी पश्चात भाविक ज्ञान से पूर्व भाविक ज्ञान बाधित होता है सुक्ति का यम इस ज्ञान से रजतम इदम इस ज्ञान का बाध होता है ऐसे देह से मैं अन्य हूं ये जो स्रोत ज्ञान है उससे ये ये हैं देह से मैं अन्य हूं ये ज्ञान पश्चात भावी ज्ञान और इससे पूर्व भाविक ज्ञान है मनुष्यो अहम ये ज्ञान इसका बाद होता है तो कोई आपत्ति नहीं है इसलिए पूर्व भावित्व तो रूप ज्येष्ठत्व का भी बाधक कनिष्ठ कनिष्ठत्व देखा जा रहा है व्यवहार में वैसा यहां भी होगा ये चर्चा स्यापि रजत ब्रह्मस्य से पश्चात भाविना सुक्ति ज्ञाने न बा दर्शनात् हम लोग कर चुके हैं न द्वितीय इसकी चर्चा होनी है तो मनुष्यो अहम इस प्रत्यक्ष ज्ञान में ज्येष्ठत्व का स्वरूप यदि ये, ये मानना चाहेंगे कि आगम ज्ञान के प्रति उपजीव्यत्व ये ज्येष्ठत्व है और उस आगम ज्ञान के प्रति ज्योपीव्यूप ज्यो का बाध आगम ज्ञान से मानना अनुचित है ये कहना चाहते हैं पूर्व पक्षी तो इसके लिए कहते हैं न द्वितीय आगम ज्ञानोत्पत्तो प्रत्यक्षादि मूल वृद्ध व्यवहार संगति ग्रह द्वारा, द्वारा च व्यावहारिक तात्विक अनपेक्षित, अनपेक्षित आगमेन बाध संभवात् इति संगतिग्रहद्वारा इति में पूरा है तो आगम ज्ञान उत्पत्तो व्यावहारिकाजी ऐसा करना। आगम जानोत्पत्त व्यावहारिकाण्य उपजीव्येपी तात्क्राण्य अनपेक्षित प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादी हैं, इनमें प्रामाण्य है, इन है। व्यावहारिक प्रामाण्य और व्यावहारिक प्रामाण्य का यदि निषेध किया जाएगा इनमें तो माना जाएगा उपजीव्य विरोध हो रहा है आगम ज्ञान उपजीव्य का विरोधी हो रहा है आगम ज्ञान के प्रति उपजीव्य है प्रत्यक्षादि तो प्रत्यक्षादि प्रमाण आगम ज्ञान के प्रति उपजीव्य कारण बनते हैं व्यावहारिक रूप से व्यावहारिक प्रमाण रूपेण उनमें आगम ज्ञान के प्रति उपजीव्यत्व तो है णत्व है ये यहां पर कहा जा रहा है आगम ज्यानस्य, आगम ज्ञानस्य ज्ञानस्य उत्पत्तो प्रत्यक्षादे व्यावहारिक प्रामाण्यस्य तो आगम ज्ञान के प्रति आदि शब्द से अनुमान भी लेना अन्य जो लौकिक प्रमाण है वो सब व्यवहारिक प्रमाण है वो यथासंभव आगम ज्ञान के प्रति उपजिव्य है लेकिन उनका आगम ज्ञान के प्रति व्यावहारिक प्रामूपे न कारणत्व तो है हेतुत्व तो है उनमें और वो भी साक्षात हेतु नहीं बनते आगम ज्ञान स्रोत ज्ञान श्रुति से उत्पन्न हुआ ज्ञान आगम ज्ञान है उसके प्रति साक्षात हेतु प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं बनते हैं तब तो फिर आगम ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा ही मानना पड़ेगा उसे प्रत्यक्षादि प्रमाण यदि साक्षात कारण बनेंगे जैसे रूप ज्ञान के प्रति चक्षु कारण बन जाता है रूप तथा चक्षु के सन्निकर्ष द्वारा ऐसे आगम ज्ञान के प्रति भी कारण बनेगा यदि तो फिर तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही माननी पड़ेगी आगम ज्ञान नहीं होगा वो आगम यानी शब्द ज्ञान शब्द प्रमाण ही माना जाएगा तो शब्द प्रमाण के प्रति प्रत्यक्षादि प्रमाणों में कारण तो है वो परंपरा द्वारा इसे दिखाने के लिए बीच में लिखा कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि मूल वृद्ध व्यवहारे संगति ग्रह द्वारा प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादेर व्यावहारिक प्रामाण्य उपजीव्य ऐसा अन्य करना प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि सीधे सीधे आगम ज्ञान की उत्पत्ति में कारण नहीं है उपजीव्य नहीं है अपितु संगति ग्रह द्वारा कारण है संगति ग्रह कहा जाता है शक्ति ग्रह को संगति शब्द का अर्थ है शक्ति संगति यानी शब्द का अपने अर्थ के साथ संबंध वो संबंध होता है दो प्रकार से शक्ति लक्षणा अन्यत रूपा हो संगति शब्द का अपने अर्थ के साथ जो संबंध है वो जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक शब्दार्थ ज्ञान नहीं होता पदार्थ ज्ञान नहीं होगा और पदार्थ ज्ञान नहीं होगा तो पद घटित जो वाक्य है उस वाक्य का अर्थ है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का परस्पर अन्वय वाक्य अर्थ कहलाता है ना क्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान को कारण माना जाता है तो वाक्यर्थ ज्ञान पदार्थ ज्ञान के बिना नहीं होगा और पदार्थ ज्ञान शक्ति ज्ञान के बिना नहीं होगा संगति ग्रह के बिना नहीं होगा और संगति ग्रह में उपयोग है प्रत्यक्ष आदि का यह अर्थ है तो ये जो प्रत्यक्षादि मूल वृद्ध व्यवहार है प्रत्यक्षादि प्रमाण मूलक जो वृद्ध व्यवहार वृद्ध कहते हैं शिष्टों को संक्षेप शारीरक में शक्ति ग्रह के कई एक कारण बताए हैं ना तो हाँ तो ये जो उन सब शक्ति ग्रह के कारणों को प्रत्यक्ष आदि में आदि शब्द से लेना बाकी को उसमें प्रत्यक्ष भी है और बाकी और भी अपनी मातृभाषा का ज्ञान बच्चों को जो होता है आगे को जो होता है वो किसी ने कहा जलम आनय इस वाक्य को बच्चा सुन लेता है और देखता है कि जलम आनय सामने वाले को कहा तो वो उठा और ग्लास लिया उसमें पानी भरा और पानी भर करके ला करके दे दिया ऐसे कई बार जलम आनय इस वाक्य को सुनता सुन लेता है और वैसा ही करता हुआ दूसरे को देखता है तो उसे ये शक्ति ग्रह होता है कि इस पद से ये अर्थ समझ लें ऐसा जो ईश्वर संकेत है वो शक्ति है और उस शक्ति का ज्ञान होता है प्रत्यक्षादि प्रमाण मूलक जो वृद्धों का व्यवहार यानी शब्द प्रयोग वृद्ध यानि शिष्ट लोग तो प्रत और उनके शब्द प्रयोग में कारण है प्रत्यक्षादि इसलिए प्रत्यक्ष व्यवहार का शब्द वृद्ध व्यवहार का हेतु विशेषण है प्रत्यक्षादि मूल प्रत्यक्षादि मूल में है बहुरी समास पीताम्बरा के तरह पीतम अंबरम यशो पीताम्बर ऐसे प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि है मूल यानी कारण प्रत्यक्षादि प्रमाण है कारण जिस वृद्ध व्यवहार के उस वृद्ध व्यवहार को कहा जाएगा प्रत्यक्षादि मूलक वृद्ध व्यवहार और उसमें देख करके प्रत्यक्षादि मूलक वृद्ध व्यवहार से शक्तिग्रह होता है संगति ग्रह होता है और उस संगति ग्रह द्वारा प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि कारण बन गए आगम ज्ञान की उत्पत्ति में ये कह रहा है तो आगम ज्ञान उत्पत्तो प्रत्यक्षादि मूल वृद्ध व्यवहारे संगति ग्रह द्वारा और शब्दोपलब्धि द्वारा च और शब्दोपलब्धि ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रवक्ता ने शब्द का उच्चारण किया यानी वाक्य का उच्चारण किया और जन्मतः जो बधीर है वो सुन ही नहीं पाएगा उसे वाक्य का प्रत्यक्ष नहीं होगा यदि शाब्द प्रमाण नहीं होगी शब्द का स्त्रोत्र इंद्रिय से प्रत्यक्ष बोध नहीं होगा तो श्रुत जो शब्द है उसका अपने अर्थ के साथ ग्रह होता है शक्ति ग्रह होता है संगति ग्रह होता है तो उसके लिए पहले शब्द का प्रत्यक्ष होना जरूरी है हाँ, शब्द ज्ञान तो वक्ता के वाक्य को सुनेगा ही नहीं तो वाक्य अर्थ बोध कैसे होगा और वो तो सुनना यह है शब्द का प्रत्यक्ष और उसका प्रत्यक्ष श्रावण प्रत्यक्ष का विषयभूत जो शब्द उसका यदि शक्तिग्रह ठीक ठीक है तो वो वाक्यर्थ ज्ञान कराता है ये परंपरा है तो शब्द प्रत्यक्ष द्वारा भी वाक्यार्थ ज्ञान में परंपराया कारण बन रहा है प्रत्यक्ष शक्तिग्रह द्वारा भी और शब्द प्रत्यक्ष द्वारा भी। तो शब्दोपलब्धि द्वारा च चत्यक्षा व्यावहारिकाण्य उपजीव्ये कारण आगम ज्ञान उत्पत्तों प्रत्यक्षादे व्यवहारिकाण्य कारण्वे प्रत्यक्षादी में कारणता है और कारणता अवच्छेदक है व्यावहारिक प्रामाण्य जिस रूप से कारण बनेगा वो कारणता अवच्छेदक हो जाएगा तात्विक प्रामाण्य से अनपेक्षित जो तात्विक प्रामाण्य है प्रत्यक्षादि का वह आगम ज्ञान के उत्पत्ति में अपेक्षित नहीं है का मतलब कारण नहीं है उपजीव्य नहीं है लेकिन वो तात्विक प्रमाण नहीं कहलाता है ये जो शब्द का प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ वह श्रवण इंद्रिय से तत्वमशादी वाक्य से वाक्य का प्रत्यक्ष हुआ वो शब्द का प्रत्यक्ष है शब्दार्थ ज्ञान नहीं तो श्रुत जो शब्द है उसका प्रत्यक्ष वो तात्विक नहीं है शब्द भी व्यावहारिक है इसलिए वेद स्वयं कहता है अत्र वेदा अवेदा भवंती जैसे पिता अवेदी हाँ हा, तो जैसे पिता अपिता भवती ऐसे वेदा अवेदा भवंती तो तात्विक तो वो है जहा ये सब व्यावहारिक पदार्थ का अभाव है और वो तात्विक प्रामाण्य है तत्वमसी वाक्य का अर्थ तत्व होने से वो तत्व विषयक होने से तत्वमसी वाक्य तात्विक प्रमाण माना जाता है परमार्थ वस्तु विषयक ज्ञान का उत्पादक होने से और तत्वमसी अर्थ ज्ञान को तत्व ज्ञान कहा जाता है तत्व ज्ञान कहा जाता तो ये जो अहम ब्रह्म क्या नाम तत, तात्विक प्रामाण्य से अनपेक्षित तो प्रत्यक्षादि प्रमाण तत्व विषयक नहीं है इसलिए तात्विक प्रामान्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों का तात्विक प्रामाण्य आगम ज्ञान की उत्पत्ति में अनपेक्षित है अनुपजीव्य है उपजीव्य नहीं है कारण नहीं है तो जो कारण नहीं है उसका बाधक आगम ज्ञान बने तो उपजीव्य विरोध नहीं आएगा प्रत्यक्षादि प्रमाणों के व्यावहारिक प्रामाण्य का यदि तत्वमशादी तो तो वाक्यों से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान बाधक होगा तो उपजीव्य विरोध माना जाएगा लेकिन वह व्यावहारिक प्राम्य का बाधक नहीं है ये कहता है कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादी प्रमाणों के द्वारा बताया गया जो कर्ता मनुष्यो अहम इत्यादि ज्ञान है आत्मा का स्वरूप है वो व्यावहारिक है पारमार्थिक नहीं है तो इसलिए पारमार्थिकत्व का कर रहा है वो बाधक बन रहा है और वो पारमार्थिक प्रामाण्य आगम ज्ञान की उत्पत्ति में उपजीव्य नहीं है कारण नहीं है इसलिए उपजीव्य विरोध का प्रसंग नहीं आएगा ये कह रहा है कि प्रत्यक्षादेर व्यावहारिक प्रामाण्यस्य से उपजीव्यत्विक प्रामाण्यस्य अनपेक्षितत्वात्, अनपेक्षित आगम ज्ञान उत्पत्तो प्रत्यक्षादेर तात्विक प्रामाण्यस्य अनपेक्षितत्वात्, ऐसा नु करना तो जो अनपेक्षित अंश है तात्विक प्रामाण्य, उसका यदि बाध होता है तो कोई विरोध नहीं होगा कहते अनपेक्षित अंशस्य से आगमेन बाध संभव तो अनपेक्षित जो अंश है उसका आगम से बाध संभव है आगमेन बाध संभवात आगे है यू क्षणिक वाक्य टीका में ही अयम लोक व्यवहार यहां पर जो अयम शब्द प्रयोग है ना वो बता रहा है अध्यास का प्रत्यक्ष हो रहा है करके इसलिए अभानत अध्यासो नास्ती ये नहीं कह सकते ये कह रहे हैं तो आगे कहते हैं ये तू क्षणिक यागस्य से श्रुति बलात् तो। कालांतर भावी कालात फलहेतुवत तथा नाम इति इति एक शंका हो रही है तो जैसे याग तो क्षणिक है का मतलब अनित्य है जैसे पूर्णावती हो गई तो याग समाप्त तो हुआ क्रतोसुप्ते तो भी मीमांसक कहते हैं कि श्रुति के सामर्थ्य से जो याग का स्वर्गादि रूप कालांतरित फल है वह हो जाता है क्षणिक याग भी श्रुति के सामर्थ्य से ईश्वर से फल मिलेगा ऐसा नहीं मीमांसकों के अनुसार तो श्रुति सामर्थ्य से वो फल मिलेगा श्रुति कह रही है श्रुति प्रमाण है उसमें स्वतः प्रामाण्य है तो याग क्षणिक होने पर भी वह स्वर्ग कामो येजत इत्यादि श्रुति के प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए कालांतर भावित स्वर्ग आदि फल श्रुति बलात दे देगा क्षणिक याग भी जैसे इसके लिए वो अपूर्व की कल्पना करते हैं तो श्रुति बलात क्षणिक याग कालांतर भावी फल हेतुत्व जैसे है ऐसे ही आपको अध्यास का वर्णन क्यों करना पड़ रहा है इसलिए कि वेदांत का जो विषय है और फल है ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति ज्ञान मात्र से बंध की निवृत्ति रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए बंध में अध्यस्तत्व का वर्णन करना पड़ रहा है मिथ्यात्व का वर्णन करना पड़ रहा है यदि बंध सत्य होगा तो ज्ञान मात्र से निवृत्त नहीं हो पाएगा ज्ञान मात्र से निवृत्ति सत्य बंध की नहीं हो पाएगी इसलिए आवश्यक है ये ज्ञान मात्र से बंधकी निवृत्ति के लिए बंध का अध्यस्तत्व तो बताना ये सिद्धांति करते हैं तो इस पर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहे हैं कि बंध को अध्यस्त बताने की आवश्यकता नहीं है बंध को अध्यस्त सिद्ध किए बिना भी कल्पित सिद्ध किए बिना भी सत्य बंध निवृत्ति हो सकती है श्रुति बनात् जैसे नष्ट हुए याग से भी श्रुति सामर्थ्यालांतरित फल जो स्वर्गादि है वो हो रहे हैं श्रुति के सामर्थ्य से ऐसे तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परम पुरुष मुपैति दिव्यम इत्यादि श्रुति विद्वान में जो विद्यमान विद्या है उसको बता रही है नाम रूपात्मक बंध निवृत्ति का साधन विद्वान नाम विमुक्त भवति और फिर परापरम पुरुषम उपय तो जो नाम रूपात्मक बंधन है उसकी निवृत्ति विद्वान के होती है का मतलब विद्या यानी ज्ञान नाम रूपात्मक बंध का निवर्तक है ये, ये श्रुति कह रही है क्षणिक याग से भी कालांतर भावी स्वर्ग रूपी फल क्यों हो रहा है तो ये जो स्वर्ग काम है इस श्रुति ने स्वर्ग का साधन याग को बताया है इसलिए याग समाप्त होने पर भी वह कालांतर में फल देता है नहीं तो श्रुति अप्रमाण हो जाएगी ऐसे यह श्रुति विद्या को नाम रूपात्मक बंध की निवर्तक बता रही है ज्ञान को बंध का निवर्तक बता रही है तो श्रुति के द्वारा ज्ञान में बंध निवर्तकत्व जो बताया गया है ये ज्ञान को बंध निवर्तक बताने वाली श्रुति तब प्रमाण होगी जब ज्ञान से बंध की निवृत्ति होगी तो जैसे श्रुति सामर्थ्य से ही श्रुति में प्रामाण्य की उपपत्ति के लिए कालांतरित याग फल स्वर्ग रूपी फल याग का हुआ ऐसे ही सत्य नाम रूपात्मक उसकी निवर्तक विद्या हो जाएगी नहीं तो श्रुति व्यर्थ हो जाएगी ना अप्रमाण हो जाएगी व्यर्थ होगी का मतलब तो श्रुति में प्रामाण्य अन्यथा अन्य अनुपत्या अर्थापत्ति रूप प्रमाण से माना जाएगा कि सत्य बंध ज्ञान से निवृत्त होता है ये कह रहा है कि तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त इति श्रुति बलात् श्रुति के सामर्थ्य से यानी इस श्रुति में प्रामाण्य की उपबत्ति के लिए सत्य ज्ञात निवृत्ति संभव अध्यास वर्णनम व्यर्थम तो सत्यपी बंध ऊपर से जोड़ देना सत्य जो बंध है नाम रूपात्मक उसकी निवृत्ति ज्ञान से हो जाएगी इस श्रुति के सामर्थ्य से तो बंध में अध्यस्तत्व का वर्णन व्यर्थ है अनावश्यक है इति ऐसा जो पक्षी कहते हैं, तो कहते तन्न उनका ये कहना उचित नहीं है सत्य बंध की निवृत्ति श्रुति सामर्थ्य से ज्ञान से होगी करके ये कहना उनका गलत है तन्न कैसे गलत है तो आगे कह रहे हैं कि ज्ञान मात्र निवर्त्य क्वापी सत्यत्वा दर्शनात् तो ज्ञान मात्र निवर्त्य तो मात्र से निवर्त जो वस्तु है वो कहीं पर भी व्यवहार में भी सत्य नहीं देखी गई व्यवहार अवस्था में भी व्यवहारिक प्रमा से निवृत्त होने वाला व्यवहारिक सत्य नहीं देखा गया सर्प रजु यम इस व्यवहारिकी प्रमा से निवृत्त होने वाला जो सर्प है वह प्रातिभाषिक है व्यवहार अवस्था में बाधित होने वाला है कल्पित है तो उसकी व्यावहारिक प्रमा से निवृत्ति देखी गई कोई सत्य सर्पादि की निवृत्ति ज्ञान मात्र से व्यवहार में नहीं देखी गई तो ये शास्त्र में भी ज्ञान मात्र से सत्यबंध निवृत्त नहीं होगा यदि होता तो व्यवहार में भी होता ये कह रहे हैं कि ज्ञान मात्र निवर्त्य ज्ञान मात्र से निवृत्त होने योग्य जो है उसमें क्वापि यानि शास्त्रे लोके क्वापि क्वापी का अर्थ है लोक में और शास्त्र में कहीं पर भी सत्यत्व आदर्शनाथ सत्यत्व नहीं देखा गया और सत्य च आत्मनु निवृत्ति अदर्शनाच तो वेदांत के अनुसार तो परमार्थ सत्य वस्तु है एक आत्मा उसकी ज्ञान मात्र से निवृत्ति नहीं होती है बाकी सब तो प्रातिभाषिक है उसकी निवृत्ति होती है ये तो अस्त्व अभूत तत्के न कंप द्वैत कल्पित है निवृत्ति होती है अद्वैत आत्मा सत्य है उसकी ज्ञान मात्र से निवृत्ति होती हुई नहीं देखी जा रही है तो सत्य सत्यत्मु निवृत्ति आदर्शनाच ये दो हेतु बताए गए तन्न इसमें यानी सत्य बंध भी श्रुति सामर्थ्य से ज्ञान से निवृत्त होगा ये जो पूर्व पक्षी का कथन है वो ठीक नहीं है इसे बताने के लिए दो हेतु है आगे कहते हैं कि शब्द प्रमाण के शब्द प्रमा के उत्पत्ति में सहयोगी तीन माने गए हैं ना कौन है तीन आकांक्षा योग्यता सन्निधि ये शब्द प्रमाण में कारण है शब्द प्रमाण के सहयोगी बन करके कारण बन जाते हैं वन्निना सिंचेत इस वाक्य से आप कहने पर भी वन्निना आप तो, तो कहेगा ही नहीं तो वन्निना सिंचेत यह वाक्य योग्यता अभाव शब्द प्रमाका जनक नहीं बनता तो उसमें योग्यता न होने से आकांक्षा है सन्निधि है योग्यता का अभाव होने से सिंचन क्रिया करणत्व की योग्यता अग्नि में न होने से तो योग्यता का अभाव होने से योग्यता का अयोग्यता का निश्चय होने से वन्हीं में सिंचन क्रिया के करणत्व की अयोग्यता का निश्चय होने के कारण इस वाक्य से वाक्य अर्थबोध नहीं होता है ऐसे ही जो सत्य है उसकी ज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी उसमें ज्ञान निवर्तित्व की अयोग्यता है सत्य में ज्ञान मात्र से तो की अयोग्यता है उसमें यह अयोग्यता का निश्चय होने से तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त इस वाक्य का अर्थबोध ही नहीं होगा साध्य साधन भाव का ज्ञान ही ठीक ठीक नहीं हो पाएगा योग्यता अभाव इसलिए उसके लिए योग्यता की जरूरत है ज्ञान में यानी नाम रूप में ज्ञान निवर्तित्व की योग्यता होनी चाहिए और योग्यता देखी जाती है लोक में लोक व्यवहार में आ, मिथ्या सर्पादि रज्जु ज्ञानादि से निवृत्त हो रहा है तो मिथ्या में ज्ञान निवर्तित तो देखा गया है सत्य में नहीं यह योग्यता का निर्धारण तर्क से होता है युक्ति से होता है और ऐसी कोई युक्ति तो सत्य पदार्थों को ज्ञान निवर्त्य बताने वाली है नहीं इसलिए वाक्यार्थ बोध ही नहीं हो पाएगा तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त इत्यादि श्रुति वाक्यर्थ बोध ही नहीं हाँ हो कोई हाँ? तो ना हो आकांक्षा हाँ? तो तो वो आकांक्षा पारिभाषिक आकांक्षा है पद पदस्य पदंतर प्रयुक्त अनवबोधक हाँ। आकांक्षा हाँ? पदस्य पदांतरा अभाव प्रयुक्त पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्व अन्वय अनुभावकत्व आकांक्षा ये आकांक्षा का लक्षण है और वो आकांक्षा न हो तो नहीं होता है शाब्दोध तो यहां योग्यता का अभाव बता रहे हैं अयोग्यता निश्चय सती सत्यबंध से ज्ञात निवृत्ति श्रुतेर बोधकत्व अयोगात तो बंध सत्य बंध में ज्ञान से निवर्तव की अयोग्यता का निश्चय होने पर ज्ञान से बंध की निवृत्ति बताने वाली जो श्रुति है उस श्रुति का वाक्यर्थ बोध ही नहीं होगा यदि बंध सत्य होगा तो तथा विद्वान नाम विमुक्त यह श्रुति नाम रूपात्मक बंधन को विद्या से निवर्त्य बता रही है ना वो विद्या से निवर्त्य बताने वाली बंध, बंध को निवर्त्य बताने वाली जो श्रुति है वो बंध यदि सत्य होगा तो इसका साध्य साधन भाव का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा योग्यता का अभाव होने से अयोग्यता निश्चय ये कह रहे हैं तो अयोग्यता निश्चय किसकी अयोग्यता तो ज्ञान से निवर्तित्व की अयोग्यता बंध सत्य होने पर उसमें तो जैसे आत्मा में सत्यत्व होने से ज्ञान निवर्तित्व की अयोग्यता है ऐसे बंध भी सत्य होने से ज्ञान से अनिवर्त्य होगा ज्ञान निवर्तित्व की अयोग्यता उसमें होगी और अयोग्यता का निश्चय जिसमें है फिर वहां पर यह साध्य साधन भाव का ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञाना निवृत्ति श्रुते तो ज्ञान से बंद की निवृत्ति बोधक जो श्रुति है तथा विद्वान नाम रूपात्मुक्त यह श्रुति उसका उसमें बोधकत्व ही सिद्ध नहीं होगा यानी प्रमा उत्पादकत्व ही सिद्ध नहीं तो प्रमाण उत्पादक ही तो प्रमाण होता है तो बोधकत्व सिद्ध नहीं होगा का मतलब अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी प्रमा उत्पादकत्व तो ही प्रामाण्य है वह प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा तो बोधकत्व अयोगात मतलब प्रामाण्य असंभवात अब कोई ऐसा उदाहरण बता दे युक्ति बता दे सत्य की भी ज्ञान से निवृत्ति होती है तो कहते हैं एक उदाहरण पूर्व पक्षी बताना चाह रहे हैं लेकिन सिद्धांती कहेंगे कि वो भी उदाहरण नहीं हो सकता कि न सेतु दर्शनात सत्य से पापस्य नाश दर्शनात ना योग्यता निश्चय वाच्यम नच को वाच्यम के साथ जोड़ दीजिए तो कहते हैं सेतु दर्शन से पाप की निवृत्ति होती है यानी रामेश्वर रामेश्वर जाए वहां सेतु दर्शन कर ले तो कृत जो पाप है वो निवृत्त होता है इसलिए तो तीर्थाटन करते हैं लोग तीर्थ दर्शन करते हैं तो सेतु दर्शन ये ज्ञान है ना और वह पाप का निवर्तक है तो पाप सत्य है कि मिथ्या है पाप तो सत्य है व्यावहारिक तो सेतु दर्शन से सत्य पाप का जैसे नाश हो रहा है ऐसे शंकराचार्य जी ने कहा नर्मदाष्टक में गतम तदैव में भयम त्वंब वीक्षित यदा नर्मदा जी को कह रहे हैं शंकराचार्य जी की मेरा भय उसी समय चला गया कब उसी समय तो तोदंबु वीक्षितम यदा तो आपका अंबु यानी जल का दर्शन किया आपके जल का दर्शन किया जैसे आपके जल का दर्शन हुआ मेरा भय चला गया का मतलब नर्मदा दर्शन शंकराचार्य जी कह रहे हैं भय निवृत्ति का हेतु है और भय सत्य है तो सत्य भय की निवृत्ति नर्मदा दर्शन से सत्य पाप की निवृत्ति सेतुबंध दर्शन से जैसे हो रही है तो इससे क्या होगा इन उदाहरणों से ये निश्चित होगा कि ज्ञान निवर्तित्व की अयोग्यता बंध में सत्य बंध में निश्चित नहीं होगी ये निश्चय नहीं होगा निश्चय का अभाव अभा हो जाएगा अनिश्चय होगा तो सेतु दर्शनात सत्य से पाप से नाच न अयोग्यता निश्चय अयोग्यता का निश्चय नहीं होगा क्या तो मतलब ज्ञान से सत्य बंध भी निवृत्त हो सकता है जैसे सेतु दर्शन रूपी ज्ञान से सत्य पाप निवृत्त हुआ ऐसे सत्य नाम रूपात्मक बंधन भी ब्रह्म दर्शन से निवृत्त होगा इसलिए अयोग्यता का निश्चय नहीं होगा ये यदि कहते हैं तो कह रहे हैं अयोग्यता अनिश्चयात है हाँ। तो न आ, न अयोग्यता निश्चय ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते है नाच्यम ये कहना ठीक नहीं है क्यों तो कहते श्रद्धा नियम सापेक्ष ज्ञान नाश्यवात तो तस्प्य सत्य पाप पापस्य वो सत्य पाप केवल सेतु दर्शन मात्र से निवृत्त नहीं हो रहा तो सेतु दर्शन तो सेतु के आसपास समुद्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं और वहां पर रहने वाले जितने भी मछुआरे हैं रोज सेतु दर्शन करते हैं तो उनका पाप निवृत्त होता है क्या तो जलिए सेतु दर्शन के आसपास रहने वाले जीव जंतु और मछुआरे उनका पाप निवृत्त नहीं होता तो शास्त्र कह रहा है सेतु दर्शन से पाप निवृत्त होता है तो फिर उसका क्या होगा तो कहते हैं केवल सेतु दर्शन मात्र पाप निवृत्ति का साधन नहीं उसमें श्रद्धा सहयोगी है और तीर्थ निवास के जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन तो श्रद्धा एवं उस दर्शन के सहयोगी के रूप में बताए गए जो नियम उन निय, श्रद्धा नियमादि सहकृत सेतु दर्शन को पाप निवृत्ति का साधन माना है उन श्रद्धा तथा नियमादि का अभाव वहां के जलीय जीव जंतु में होने के कारण सहयोगी के न होने से उनका पाप निवृत्त नहीं होता और इनमें रहता है वो जो श्रद्धा से नियम का पालन करते हुए सेतु दर्शन करते हैं उनमें वो सहयोगी के रहने से पाप निवृत्त होता तो अकेले सेतु दर्शन में पाप निवर्तकत्व तो नहीं है तो ज्ञान मात्र से निवृत्ति नहीं हुई ना वो सहयोगी भी हैं साथ में श्रद्धा नियमादि सहकृत सेतु पा, दर्शन पाप निवृत्ति का साधन बना इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तस्य श्रद्धा सापेक्ष ज्ञान नाश्यवाद तो तस्य सत्य पाप से सत्य पाप अकेले सेतु दर्शन रूप ज्ञान से निवर्त्य नहीं श्रद्धा नियमादि सापेक्ष ज्ञान नाश्य है इसलिए ये नहीं कह सकते कि सेतु दर्शन मात्र से ज्ञान मात्र से सत्य पाप की निवृत्ति जैसे हो रही है ऐसे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मात्र से सत्य बंध की निवृत्ति होगी इसलिए बंध के अध्यस्तत्व का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है अध्यस्तत्व का वर्णन व्यर्थ है ये नहीं कह सकते तो अयोग्यता का ही निश्चय रहेगा ये कहा था ना कि अयोग्यता का निश्चय नहीं होगा अगर इस ये दृष्टांत भी अयोग्यता निश्चय अभाव में दृष्टांत तो नहीं बना आगे कहते हैं किंचो ज्ञान एक हम्म अच्छा हाँ ऊपर है तो बंधस नान्य पंथा पंथाति श्रुत्या ज्ञान मात्रात निवृत्ति प्रतीत तो पाप की निवृत्ति तो श्रद्धा नियमादि सापेक्ष ज्ञान से हो रही है और नान्य पंथा विद्यते अयनाय यह श्रुति और ज्ञानादेव तु कैवल्यम यह श्रुति एवकार का प्रयोग करके ये बता रही है कि अन्य निरपेक्ष केवल ज्ञान ही बंध का निवर्तक है तो नान्य पंथा विद्यते श्रुतिया बंध से ज्ञान मात्रा निवृत्ति प्रतीत है ज्ञान मात्र में मात्र शब्द सहायकांतर का व्यावर्तक है तो ये बता रहा है कि सहायकांतर नहीं है अकेल, अकेले ज्ञान से ही बंध की निवृत्ति हो रही है तो श्रद्धा नियमादि सापेक्ष सेतु दर्शन से निवृत्त होने वाला पाप इसका दृष्टांत नहीं बनेगा अकेले ज्ञान से बंध की निवृत्ति इसमें वो दृष्टांत नहीं बनेगा अतः श्रुत ज्ञान निवर्तित्व तो ये कहते हैं कि विद्यते नान्यपंथा विद्य अयनादवल्य विद्वाद विमुक्त कई श्रुतिवाक्यों के द्वारा बंध में जो श्रुत ज्ञान मात्र है यह है स्रोत अर्थ और इस स्रोत अर्थ की अन्यथा अनुपत्या अध्यस्तत्व का वर्णन आवश्यक है ये श्रुति बता रही है तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अतः श्रुत ज्ञान निवर्तत्व निर्वाहार्थम तो श्रुत ज्ञान निवर्तव ये श्रुत विशेषण है ज्ञान निवर्तत्व का तो बंध में जो श्रुति ने बताया हुआ ज्ञान निवर्तित्व है उसका निर्वाह करने के लिए श्रुति के द्वारा प्रतिपादित बंध में ज्ञान निवर्तित्व का निर्वाह करने के लिए बंध में अध्यस्तत्व का वर्णन आवश्यक है अध्यस्त बंधस अध्यस्तत्व वर्णन यम वर्णन करना जरूरी है अध्यस्त का यह बताया गया अब जो बंध को सत्य मानना चाहते हैं उन्हें बंध के सत्यत्व के विषय में कई विकल्प करके पूछा जा रहा है कि आप बंध को कह रहे हो सत्य है सत्य है तो बंध में सत्यता किस प्रकार की है वो सत्यता का भी थोड़ा स्पष्टीकरण कर लो उसके लिए कहीं एक वो आ रहे हैं विकल्प ज्ञान के सत्यत्व के विषय में और उनमें से कहेंगे कि ये ये ये ये नहीं हो सकते और फिर यानी अज्ञान जन्यत्व अज्ञान अजन्यत्व अज्ञान जन्यत्व तो रज्जु सर्प में है रज्जु के अज्ञान से सर्प जन्य है ना इसलिए वो मिथ्या है और सत्य कौन है तो जो अज्ञान से जन्य नहीं है तो अज्ञाना अज्ञानाजन्यम सत्यत्व क्या ये बंध में सत्यत्व है ये कहना चाहते हो कि बंध अज्ञान कार्य नहीं है अज्ञान अजन्य त्वरूप सत्यत्व बंध में बताना चाहते हो या स्वाधिष्ठान में स्वाभाव शून्य तुरूप सत्यत्व बताना चाहते हो या व्यवहार काल में अबाध्यूरूप सत्यत्व बताना चाहते हो बाद शून्य तुरूप सत्यत्व ये तीन विकल्प है इन तीनों विकल्पों में से दो विकल्प का निराकरण करेंगे तीसरा विकल्प यदि मानते तो फिर वो व्यावहारिक सत्यत्व ही सिद्ध होगा और बंध में हम व्यावहारिक सत्यत्व का निराकरण नहीं कर रहे हैं पारमार्थिक नहीं है बंध ये बता रहा है तो परमार्थ दृष्टि वो व्यावहारिक सत्य भी कल्पित ही है ये सिद्ध होगा ऐसी ये चर्चा आ रही है आगे किंच इत्यादि से इस पर हम लोग विचार करेंगे द्वितीया को